उपाद्यमी उपाद सर्वज्ञ तो ईश्वर में कहा अंतरियामी ऐसे श्रुति में कहा गया है जो ईश्वर सर्वज्ञ है वो अंतरियामी है अंतरियामित उपाद प्रतिपादन करते हैं विज्ञान मुख्य चि अति संयमतीमीताजे विज्ञान मुख्यसु विज्ञानमयम मुख्यम ते योषा विज्ञान में मुख्यासमस वह अनेक मन पदार्थे विज्ञान में मुख्यु को कितने कोशे पांचकोश विज्ञान में मुख्य का विज्ञान में से लेकर के हिसाब करेंगे तो प्रथम हो गया अन्यत्र से वही वो भी रहता है अंतर्यामी अंतर्या यमेति अन्यत्र पृथ्वी आदि में सब भूत में भी सर्वत्र रहता है अंतर्यामी सब जीव के अंदर सब के अंदर रहता नियमन करता है अंदर रहता वा नियमन करता है तेनामता व्रजेत वह ईश्वर जो सर्वज्ञ है वो अंतर्यामी को प्राप्त करता है गच्छत, अंतर्यामी को प्राप्त करता है तो अंतर्यामी हो जाता है अंतर कर, कर अंतर्यामी हो जाता है विज्ञान मे अन्य अन्त्र कृथिवीद उठन यम यत तेनाली तेन, तेन अंतर्यामी विज्ञान में अन्य पृथ्वी में सर्व रह करके नियमन करता है इसलिए अंतरियामी हुआ अस्न्थे अंतरियामी ब्राह्मण कृत्स प्रमाणमती दर्शयत तदेक देश भूत यो विज्ञा इत्यादि वाक्यम अर्थ तो ये अंतर्यामी है ईश्वर इस इसी अर्थ में अंतर्यामी ब्राह्मण बृहधारणिक उपनिषद में आया अंतरियामी ब्राह्मण कृष्णम संपूर्ण अंतरियामी ब्राह्मणी प्रमाण है ऐसा दिखाने के लिए पूरा अंतर्यामी ब्राह्मण बहुत अधिक है उसका एक देश भूतम एक वाक्य ले लिया यो विज्ञानी इत्यादि वाक्य को अर्थ से पढ़ रहे है बुद्धो बुद्धो बुद्ध षन्ना बुद्धो नीक्षीपुष धिम्त वेदे नोषितिष मेरे यो यो बुद्धि का यो का विज्ञान बुद्धि बुद्धि यो तो में रहता हुआ असया उसके अंदर है अंतः अंतर असा अंतर असया बुद्धिया अंतर उसके अंदर है धिया, अनिक्ष बुद्धि के द्वारा ज्ञ नहीं होता है बुद्धि उसको नहीं जानती बुद्धि के अंदर ही बुद्धि में रहता हुआ उसको नहीं जानती धी बापू धी बपुर बुद्धि उसका शरीर है धी बपू है अंतर्यामी धी बापू बहुबी धी शरीरम यश बपू शरीर बुद्धि उसका शरीर हो गया अंतर्यामी का वो क्या करता है धियम अंतर्यमी बुद्धि को नियमन करता है अंतर्यामी ऐसे प्रकार प्रत्येक पर्याय में कहेंगे यह पृथ्वी पृथ्वी के अंदर रहता है पृथ्वी के अंदर है जो पृथ्वी उसको नहीं जानती पृथ्वी जिसका सर है जो अंदर रहकर करके पृथ्वी को नियमन करता है ऐसे पृथ्वी जल तेज बायु सब लेकर सब पर्याम कहेंगे रहता है सूर्य के अंदर रहेगा उसका अंदर है उसका सूर्य नहीं जानता है सूर्य उसका शरीर इसे कहकर के सब अंतर्यामी सब के अंदर है यह एक पर्याय है विज्ञान बुद्धि में रहता हुआ बुद्धि के अंदर है बुद्धि बुद्धि बुद्धि उसको उसको नहीं जानती अदृश्य उसका शरीर है जो बुद्धि को अनियमन करता है अंदर के करके अंतर्यामी वेदन घोषित घोषणा उद्घोष किया गया वेदन वेद के द्वारा न एक एक पर्याय कह करके एक एक भूत लेकर के बहुत सर्वत्र कहा गया अंतरिया तो प्रत्येक पर्याय की व्याख्या करेंगे तो बहुत ग्रंथ हो जाएगा इधानी अंतरिया ब्राह्मणस्य ब्राह्मण प्रति पर्याय व्याख्याने ने ग्रंथ बाहुल्य भयात अंतर्या ब्राह्मण के प्रत्येक पर्याय में जो कहा गया जैसे एक पर्याय का कथन यो विज्ञान प्रत्येक पर्याय में बाहुल्यम ग्रंथ बहुत हो जाएगा उसके भय से व्याख्यान से सर्वपर्याय संचारित सिद्ध है जैसे व्याख्यान हुआ ऐसे व्याख्यान सौ पर समझे ना सर्व पर्याय सर्वपर्या संचारी व्याख्यान ये सर्व पर ऐसे व्याख्यान है इसकी सिद्धि के लिए एक और पर्याय कहते हैं तो यह सर्वेश भूतेशन एक सौ में रहता है एक साथ पहले बुद्धि एक एक लेंगे अंत में सर्वेश्ठ इसी के व्याख्या करते हुए सर्वेश भूतेश्ठन इतिहास अर्थम दृष्टान्त द्वारा सौ के, के भूत में रहता है अंतर्यामी इसको बताते ही ये इसकी व्याख्या करेंगे यह सर्वे स्तिष्ठन सब भूत के अंदर है भूत के द्वारा गेय नहीं है सर्वभूत उसका शरीर है और अंदर रह करके सूत को नियमन करता है वो अंतर्यामी है एक पर्याय है सर्वभूत कहते सब पर्याय में ही समझ लेना पहले सर्वे सुभूत सुतिष्ठन सब भूत में रहता अंतर्यामी कैसे इसको दृष्टान्त के द्वारा कहते है पहले तो एक श्लोक में मंत्र का अर्थ कह दिया किन्तु सबके भूत में सब भूत में रहता है ये श्रुति में आया कैसे सवभूत में रहता है दृष्टान्ति के द्वारा स्पष्ट करते है तंतु पटे स्थित यद दुपदान तया तथा तथा सर्वोपादानूपवात्व सर्वो अवस्थित रया तथा पट का उपादान कारण तंतु है? है, है तंतु से पट बनाने के बाद तंतु रहेगा रहेगा पट में रहता है ये तंतु यदव पटे उपादान तया तंतु स्थित यदव उपादान तया पट का उपादान है तंतु उपादान तया तंतु पट स्थित जिस प्रकार उपादान कारण होने से पट में तंतु स्थित है पट में तंतु है जिस प्रकार पट में तंतु है कि उपादान कारण तथा तो उसी प्रकार सर्वोपादान रूप ये ईश्वर सब का उपादान है सर्वोपादान हो तो कहाँ रहेगा कहा सर्वत्र अवस्थित जैसे पट्ट का उपादन तंतु पट्ट में स्थित है जो सबका उपादन अंतर्यामी वो सर्वत्र स्थित है सर्वत्र अवस्थित अवस्थित में धातु क्या है धातु अभपूर्व स्था धातु आगे प्रत्यय क्या है तो स्थित कैसे होगा तो होना चाहिए स्थित कैसे हो गया किस को मालूम है चार पदे देखना ना लेना में याद करना किति दिशा मास्थामी तो अकराधिकित प्रत्यय रहते द्यति, मास्था, को यी हो जाता है। निष्ठा प्रत्यय होने से स्थाधातु के आकार को यी हो गया, गया। द्यति, मास्था, सूत्र है न उपादान तर्वत्र किमित सर्वत्र न उपलब्ध्यत आशंक्य सर्वांतरत्व द्वित पट का उपाधन तंत्र है, है। पट में तंत्र दिखता है दिखता, दिखता है तो सबका उपादान ईश्वर है उपादान तय सर्वत्र अवस्थित यदि उपादान होने के कारण सर्वत्र अंतर्यामी तो स्थित है किमित सर्वत्र नोपलभ्य क्यों नहीं दिखता है इतना कहते सर्वांतरत्व ये सबसे अंदर है बाहर नहीं है पटादप्यारस्तुष पटादप्यांतरप्यंशुराप्यंशरा आश्रा विश्रा युमता पटाद्याप्यंशुरातर पटादपि पटादी भव अंतर आंतर। अंतर ती अंतर अंशु तंतु के अवय अंशु रुई तंतु के अंदर ही इस प्रकार उसके अंदर उसके अंदर उसका कारण उसके अंदर उसका कारण घट का कारण उपादान कारण कहते समय कारण कपाल कपाल का वे वो कपालिका कपालिका का, का कर टुकड़ा करो ऐसे करके न्याय मत के अनुसार त्रियाणु को होगा त्रियाणु को तीन भाग कर दो तो द्वियणु को होगा फिर द्वियणु को दो भाग करो तो, तो परमाणु होगा दिखता है परमाणु नहीं नहीं जिस प्रकार अति सूक्ष्म होने से परमाणु भी नहीं दिखता है ये अंतर्यामी तो उसके भी अंदर है उससे सूक्ष्म है जितने सूक्ष्म कल्पना करेंगे उसके अंदर भी अंतर्यामी है इसलिए क्या हुआ अंतर यत्र विश्रांति की अंतरत्ति विश्राम उसके, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर करते करते जैसे परिमाण महत्व परिमाण घटे है उसका अवय उसका अवय उसका अवय करके एक परमाणु है उससे और छोटा नहीं है ऐसे नायक लोग सिद्ध करते हैं, एक अंत में कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ठीक है उसके अंदर उसके अंदर ऐसे करते करते अंत में अंत में एक है अंतरिया उसके अंदर और कुछ नहीं है की विश्रांति तद अंतर तदर अंतर करते करते जिसके अंदर और कोई नहीं है अंतर वह वह उसके अंदर और कोई नहीं सबके अंदर है अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा इसे परमाणु सबसे अंतिम अवयव घटक अवयव उसके अवयव उसके अवय करते करते अंतिम अवयव परमाणु है उसका और टुकड़ा नहीं होगा उसके अंसर फिर करेंगे तो उसके अंसर करेंगे ऐसे चलते चलते कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा नहीं रुकेंगे तो नया एक लोग तर्क बताते हैं ये सरसव इतने छोटा इतने है पर्वत कितने बड़ा है यदि कहेंगे ये कहीं ना कहीं नहीं रुकेंगे ऐसे उसका आंसर उसका आंसर उसका आंसर ऐसे मानेंगे तो एक वस्तु का कितने आंसर अवय होगा अनंत हो जाएगा यदि कहीं न कहीं रुकेंगे तब सरस का अवयव कम है मेरू पर्वत का अवयव अधिक है तब तो सरस मेरे से छोटा है यदि सरसप के अवय करते जाएंगे उससे और छोटा उसे और छोटा करते, करते चलता ही रहेगा तो सरसप का कितना अवय होगा अनंत अव और मेरू पर्वत का कितना अवय यदि दोनों का अवयव समान होगा अनंत अवैव मेरू पर्वत और सरसप सरस दोनों बराबर होना चाहिए इसका भी अनंत अव्य उसका भी अनंत अवैव दोनों बराबर होना चाहिए है बराबर इसलिए कहना पड़ेगा सर सब के अवय पर्वत के अवय की अपेक्षा कम है मानना पड़ेगा ना नहीं अवयव से काम है कहने ना रुकना पड़ेगा नहीं तभी तो, तो कम होगा यदि कहीं नहीं रुकेंगे चलता रहेगा तो अवयव कम से ऐसे कहेंगे अनादि से दो अनादि है उसे कौन बड़ा कौन छोटा होगा जीवा भी अनादि ईश्वर भी अनादिम बड़ा छोटा किया अविद्या अनादि बड़ा छोटा होगा पहले कौन हा आदमी कौन ऐसा हो गया अनादि तो होने पर जैसे कोई आगे पीछे नहीं है ठीक इसी प्रकार दुर्न तो हो जाएंगे तो कम ज्यादा नहीं सब बराबर हो जाएंगे तो मेरु सर सब बराबर हो जाए ऐसा बराबर नहीं होने से मानना पड़ेगा सब सब अवय धारा कही कहीं ना कहीं रुकती है विश्रांति होती है इसलिए प्रकार अंतरत्व की विश्रांति कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी जहां अंतरत्व की विश्रांति है उसके अंदर कोई नहीं वही अंतरजाम अनुमान से सिद्ध करो अत्र अनुमानम देखे अनुमान बताया तारत तो हेतु तारतम्य तारतम्य हो गया अनुत तारतम्य अनुत्व तारतम्यु का तारतम्य चलता है छोटा-छोटा होते होते कहीं विश्रांत है परमाणु में परमाणु में परमाणु तो उससे छोटा कौन है परमाणु तो है वहाँ विश्रांति तारतम्य तो जहाँ जहाँ रहता है व्यापति देखो यत्र यत्र तारतम्यम तत्त तत्र क्वचित विश्रांतत्व यथा अनु तारतम्य अनुत्म्य में तो तारतम्य तो रहेगा क्वचित विश्रांतत्व है, तो तो है। परमाणु में रहता है ठीक है तो में तारतम्य तो है तो रहेगा अंतरत्व तो तारतम्य में तारतम्य तो रहेगा क्यों नहीं रहेगा अंतरत्व का तारतम्य में तारतम्य तो नहीं रहेगा तारतम्य तो रहेगा तो क्वचित विश्रांतत्व तो कहीं ना कहीं विश्रांत होना चाहिए अर्थात उसके आगे कोई उसके अंदर नहीं है जो सब के अंदर है उसके अंदर कोई नहीं है यह समझना, अंतर जामी समझाना पट का पटकावेव क्या हुआ तंतु। उसके अंदर है तंतु तंतु का हो गया अंशु अंशु दिखता है या नहीं तंतु का तो दिखता है तो अंतरियामी भी तो अंतर्यामी अंदर होने पर दिखना चाहिए करते देखो नंतर अंतरियामी दर्शन की अंदर होने पर भी जैसे अंश आदि दिखते है तंतु का अवे वो दिखता है कैसे अंतर्यामी का दर्शन क्यों नहीं होता ये आशंक में भेद है अंशु तो अंदर है तंतु के अंदर अंशु पट के अंदर तंतु तंतु के अंदर अंशु अंश के अंदर कोई है नहीं। अंशु के अंदर कोई नहीं उसका अवैध नहीं तो अंशु फिर बाहर हो गया ना नहीं अंशु के अंदर कोई है तो किसके बाहर अंशु हो गया हो गया। किसके अंदर है किंतु किसके बाहर है या नहीं ऐसा किससे बड़ा है ना नहीं किससे छोटा है अंदर है किंतु किससे बाहर होगा अंतर्यामी सबके अंदर है किसके बाहर है जैसे तंतु के अंदर अंशु अंश के अंदर उसका अवय अंश में आंतरत्व तो भी है और बाह्यत्व भी है किंतु अंतर्यामी में बाह्यत्व तो? बाह्यत्वेसा में बाह्य तो अभात क्यों नहीं देखे थे अंतर्यामी ऐसा अंश बाह्यत्व तो अस्थित अंश में बाह्यत्व तो है अंश में बाह्यत्व तो है आंतरत्व है दोनों दोनों तंतु की अपेक्षा अंतरत्व है उसके अवय अंश के अवयव क्या अपेक्षा है बाह्यत्व है जैसे अंस्वाद में प्रत्यक्ष जिनका ज्ञान होता है उनमें बाह्य तो है अंतरियामी में देशा में बाह्य तो अभा तो नहीं है न दृश्यते इत अभिप्राय न आह इत अभिप्राय से कहते है आगेत्व कक्षा नाम दर्शन पंतर नवीक्षते तथो युक्तिर कक्षाण पटक के अंदर तंतु तंतु के अंदर अंशु दो हो गया उसके अंदर उसका ऐसे दो तीन कक्षा तक तो, तो दिखता है और छोटा और छोटा और दिखता है ये परमाणु को भी नहीं दिखते है ऐसे बटक के बीज लाओ उसको टुकड़ा करो उसका टुकड़ा करो कितने कर सकते हो एक बीज लाया उसको टुकड़ा कर कितने कर सकते हो दो चार बार आधा करने के बाद फिर बाद में इतने हो गया टुकड़ा कर दिखेगा नहीं बिल्कुल द्वीप अंतर तो कक्षों का दर्शन होने पर भी कक्ष है निक्षतेमी सब के अंदर ना तो कैसा निश्चय होगा युक्ति श्रुति भ्याम एवं निर्णय श्रुति प्रमाण है युक्ति अनुमान इससे ही निर्णय होगा कहा कुछ तत् तो युक्ति श्रुति भ्याम एवं निर्णय निर्णय कैसे करना युक्ति कैसे देखो अचेतन से चेतनाधिष्ठान प्रवृति अनुपति युक्ति ये युक्ति है रथ है अश्व आदि बांधने पर रथ चलता, है।, चलता है।, है चेतना नहीं रहने पर भी है। चलता है अचेतन में प्रवृति होती चेतन अधिष्ठित होकर के चेतन आश्रित नहीं होता अचेतन में प्रवृत्ति नहीं होती तो ये सब जो प्रवृति शरीर आदि में चेतन अधिष्ठान के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी तो कोई ना कोई चेतन है वही सबका प्रवर्तक है श्रुति उदाहरत बृहदारण श्रुति है अंतरी हमी ब्राह्मण बहुत लंबा प्रकरण है प्रमाण है युक्ति भी प्रमाण है तो... यह तो सर्वे सुन यहां तक तो अर्थ क्या गया ये सर्वानि भूतानि शरीरम संपूर्ण भूत उसका शरीर है सबके भूत में स्थित है सबका अंदर है और सब भूत इसका शरीर है अर्थ में ये सर्वानि भूतानि शरीरम इसी वाक्य का अर्थ कहते हैं पट रूपण संस्थान सर्वरूपेण सर्वरूपेण पटस्तोण संस्था वोस्तथ संस्थान पटस्तोण संस्थान तंतु से पट बन गया अभी तंतु पट रूप से रहेगा पट रूपे संस्थान तो होने से पट तंतु पट हो गया तंतु का शरीर पट बन जाने पर तंतु किस रूप से दिखता है पट, पट रूप से पट हो गया तंतु का शरीर कहेंगी तंतु पट रूप से रहता है पटो बन जाने पर मिट्टी से घट बनायेंगे मिट्टी रहती घट रूप से तो भटो हो गया मिट्टी का शरीर तंतु का सर पट इसी प्रकार सर्वरूप संस्थानी तो किस रूप से रहता है सर्वरूप तो उसका शरीर कौन होगा सर्व सर से बपु तथा शरीर से तंतु का शरीर हो गया पट और सर्व रूप से रहने से अंतर्यामी का सर क्या होगा सर्व सर्वाणी भूतानी से शरीरम पट रूपेण अवस्थित तंतु पट शरीरम यथा यथा पट रूपेण अवस्थित तंतु वो तंतु का शरीर हो गया पट एव सर्वेण अवस्थित सर्व शरीर सर्वस्थित अंतिया शरीर भूतानि आंतरो यम संपूर्ण को नियमन करता है अंतरियमित वाक्य से तात्पर्य सदृष्टान्त माह श्लोक द्वे न वाक्य का तात्पर्य दृष्टान्त के साथ दो श्लोक के द्वारा कहते हैं। तंत संकोच विस्तार, तंतो संकोच विस्तार। यथा अवश्यमेव भावती, अवश्यमेव अवश्यमती नातंत्र्यम पटे पटे मना पटो यथा यहाँ पटस्तथा कहीं पाठे तंतु संकोच संकोच विस्तार चलना आदु पट तथा अवश्यमेव भवती ऐसा नहीं करते तंतु का संकोच विस्तार चलन करेंगे तो पट में ऐसे होगा अवश्यमेव तंतु का संकोच हुआ विस्तार हुआ चलन किया तो पट भी चलेगा नहीं कि तंतु को चलाएंगे और पट रह जाएगा ऐसा तो नहीं होगा तंतु ही कारण संकोच विस्तार चलनाद में पटो तथा अवश्यमेव भवती ऐसा कहा है अथा यथा कहेंगे आगे के साथ तो था यथा तंतु के संकोच विस्तार चलन में पट में पट अवश्य में पटे स्वातंत्र न मनाक ईसत मनाका ईसत थोड़ा सा भी पट में स्वातंत्र्य पट में स्वातंत्र्य तंतु में तंत्र के बिना पट स्वतंत्र रहता है तंतु हिलाएंगे पट स्थिर रह जाएगा तंतु के स्वातंत्र्य पट में थोड़ा सा भी नहीं है जिस प्रकार तंतु के संकोच विचार चलना में पट अवश्य ही होता है स्वातंत्र थोड़ा सा भी नहीं है तथा तो आगे श्लोके ही श्लोके बोला यत्र यत्र तथायामं यम यसनयाक्रीयेत तथा तथा न संशय कहा तंत्र संकल्प विस्तार चलन होने पर जिस प्रकार पट ऐसे होता है स्वतंत्र नहीं है तथा तो इस प्रकार अहम अंतरियामी यथा विक्रियत तो, जहाँ जहाँ जिस वासना के द्वारा जैसे विकार को प्राप्त करता है तश्यम भवती है न संशय अंतर्यामी जैसे होगा वो कार्य ऐसे ही होगा कारण जैसे होगा सब कार्य ऐसे ही होगा सबको नियमन करेगा जैसे तंतु में चलन विस्तार कंपन आदि हो तो में होता है ठीक अंतर्यामी सब के अंदर है जिस वासना से युक्त होकर के जहां जहाँ विकार को जैसे प्राप्त करेगा वो कार्य अवश्य ऐसे ही होगा कोई संशय नहीं है तथे तंत्र संकोच आदि पट संकोच आदि यथा भवती दोनों श्लोक की व्याख्या के साथ तंतु संकोचादि से पट संकोचादि यहा है एवं उपादान स्थित अंतरियामी पृथ्वी अंतरियामी है उपादान रूप से जैसे तंतु पट में है सर्वत्र है यया घटादि कार्य रूपेण विक्रीय जिस प्रकार घटाधिकारी रूप से विकार को प्राप्त करता है अंतर्यामी उपाधान कारण अंतर्यामी घटाधिकारी रूप से विकृत होता है तथा तथ अंतर्यामी के कार्य पट आदि पृथ्वी जल आदि अवश्य ऐसे ही होगा अंतरियामी में जैसे है विकार उसके कार्य में ऐसे ही हो होगा कार्य अंतर्यामी के बिना स्वतंत्र नहीं है जैसे पट से भिन्न पट में स्वतंत्र नहीं है ठीक इसी प्रकार सब का उपादान का अंतर उपादान जिस जिस वासना संस्कार से जैसे जैसे घट आदि रूप से परिणत तो होता है विकार को प्राप्त करता है तो सब कार्य भी ऐसे ही होते हैं, सब को नियम करता है ओम। एव अंतरियामी प्रतिपदी का श्रुतिम्य स्मृतिम उपनस्य अंतरिया के प्रतिपादिका श्रुति के कथन क्या श्रुतिम्य कथन करके स्मृतिम् स्मृतिमती स्मृति भी रखते कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वभूतानां हृदय सेजुन ठषतिजुन ठे भ्रा यूता यंत्रुढ़ायाजुन ठीक अर्जुन सर्वभूतानि हृदय सेठतिताूढ़ा मायान बीच मारया ईश्वर मयया सर्वभूतानि भ्रमयन हृदय से तिष को माया तो, से घुमाता हुआ संपूर्ण भूते के हृदय से में ईश्वर रहता है सबके हृदय से में ईश्वर है यंत्रारूढ़ माया से यंत्र देह यंत्र में आरूढ़ देह यंत्र के साथ आदात्मा करने वाले संपूर्ण भूत को घुमाता हुआ रहता है ये गीता में है इसमें भी इसका श्लोका अर्थ करेंगे श्लोक बोलो ईश्वरा सर्वभूतानि रामायण सर्वभूता वावशिष्य ओम शांति शांति शांति